no no no O सांख्य दर्शन की बारहवीं कक्षा पिछली कक्षा में अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण के बारे में बताया था भोग की समाप्ति चेतन पर्यत होती है चेतन पर समाप्ति हो जाती है अर्थात भोग चेतन तक पहुंचता है आत्मा क्रिया नहीं करता लेकिन उसकी प्रेरणा से शरीर इंद्रियों में क्रिया होती है तो भले ही क्रिया शरीर आदि में होती है लेकिन फल भोगने वाला तो आत्मा ही होता है अथवा अविवेक के कारण से आत्मा स्वयं को क्रियावान कर्ता मान लेता है जब तत्वज्ञान हो जाता है तो उसे ये पता रहता है कि क्रियावान मैं नहीं हूं मैं तो इच्छा अनिच्छा व्यक्त करता हूं मात्र प्रयत्न करता हूं बाकी ईश्वरीय व्यवस्था से शरीर इंद्रियों में कर्म होते हैं और तत्वज्ञान हो जाता है तो भोग भी नहीं होता भोग नहीं होता के दो दृष्टि से अर्थ लेने चाहिए एक तो जिस प्रकार से अविवेकी व्यक्ति सांसारिक सुखों को लक्ष्य बना करके भोग भोगता है उसे भोग भोगना बोलते हैं उसका लक्ष्य वो भोगी होते हैं। इस तरह से विवेकी व्यक्ति नहीं भोगता है ऐसा कहने से विवेकी जीवन मुक्त के द्वारा जो उपयोग किया जा रहा है उसका निषेध नहीं होगा उपयोग तो वो करेगा जीवन चलाने के लिए उपयोग करेगा लेकिन वो भोग नहीं कहलाएगा उसको लक्ष्य बना करके नहीं भोग रहा है और जिस स्थिति में हम ये कहते हैं कि उपयोग भी एक तरह का भोग है तो उतने अंश में तो जीवन मुक्त भी करेगा ही भोग नहीं होते विवेकी के उसका दूसरा एक अर्थ कि जब अविवेक होता है तो कर्म कर्माशय में जाते हैं। और जब विवेक हो जाता है तो एक तो कर्म कर्माशय में नहीं जाएगा दूसरा जो कर्माशय से मिलने वाला भोग है वो नहीं मिलेगा उसको कर्माशय जो बचा हुआ है और उसका फल भोग के रूप में हमें विभिन्न शरीर मिलते रहते हैं वो विवेकी व्यक्ति को नहीं मिलेगा वो मुक्ति में चला जाएगा पर अभी जो जीवन चल रहा है उसका वो तो चलेगा वो प्रसंग एक आगे भी आएगा कि जिन कर्मों से ये शरीर मिला है यानी प्रारब्ध कर्म जो फलोन्मुख हो गए हैं फल देना जिन्होंने प्रारंभ कर दिया है वो तो देते रहेंगे जब तक ये शरीर है भले ही वो पहले जीवन मुक्त हो जाता है विवेकी हो जाता है उन कर्मों का जो वेग है वो तो चल ही रहा है वो मृत्यु तक चलता रहेगा लेकिन जो संचित कर्म है उनका फल उसको प्राप्त नहीं होगा विवेक हो गया तो संचित कर्मों के कारण से जो फल मिलने हैं जो आगे जन्म मिलने हैं वो उसको नहीं मिलेंगे तो नोभयम चवाख्या ने जो हमने ये अंतिम सूत्र देखा था 107वां, तो विवेकी को तत्वज्ञानी को का भोक्तृत्व तो कैसे नहीं रहता है दो बातें कही मैंने एक तो वो संसार की चीजों को लक्ष्य बना करके अपना साध्य बना करके नहीं भोगता है जैसा कि अभिवेकी व्यक्ति भोगता रहता है एक तो ये नहीं होगा उसका दूसरा जो संचित कर्माशय है वो अब उसे आगे शरीर प्रदान नहीं करेगा नया जन्म उसका नहीं होगा वो मुक्ति में चला जाएगा इस दृष्टि से उसका भोग नहीं होगा इसमें उपयोग का निषेध नहीं किया जा रहा है उपयोग तो मानना ही होगा विवेक जान हो गया तब भी जीवन तो उसका चल ही रहा है खाना पीना हवा को लेना निद्रा शरीर का उपयोग अन्य वस्त्रादि का उपयोग मकान का उपयोग इस तरह तो उसका भी चलेगा लेकिन वो इनको सुख के रूप में कि मैं इनको उपभोग करके सुख को भोग रहा हूं ऐसा उसका नहीं होगा और कर्माशय की दृष्टि से प्रारब्ध कर्मों का जो वेग चल रहा है वो तो उसका जब तक जीवन है तब तक चलता रहेगा लेकिन जो संचित कर्म है उनका फल उसको नहीं मिलेगा वो समाप्त हो जाएंगे वो मुक्ति में चला जाएगा तो नोभयम चवाख्या तत्वाख्यान होने पर ये दोनों कर्तृत्व और भोक्तृत्व ये उसके नहीं रहते कुछ कर्मों के विषय में तो एक प्रश्न, हो रही थी जैसे शुक्ल कर्म कृष्ण कर्म और शुक्ल कृष्ण कर्म और दूसरा जो है दोनों में अंतर स्किन हो पारा दूर रखिए थोड़ा शुक्ल कर्म कृष्ण कर, माइक दूर रखिए थोड़ा अशुक्ल कृष्ण और दूसरा सकाम और निष्काम कर्म तो सकाम निष्काम कर्म और ये तीनों इन दोनों में अंतर जैसे योगी अशुक्ल अष्णु अशुक्ल विष्णु अशुक्ल अकृष्ण वो चार तरह के कर्म है मैं बताता हूँ एक तो शुक्ल कर्म शुक्ल का मतलब होता है सफेद इसका तात्पर्य है पुण्य कर्म फिर है कृष्ण कर्म कृष्ण का मतलब होता है काला काला मतलब तो खराब कर्म पाप कर्म तो पुण्य कर्म पाप कर्म शुक्ल और कृष्ण और कुछ कर्म होते हैं शुक्ल कृष्ण मिले हुए मिश्रित कर्म जिनको कहते हैं जिनमें कुछ पुण्य भी होता है कुछ पाप भी होता है मिश्रित कर्म ये तीन हो गए ये सामान्य व्यक्तियों के होते रहते हैं और जीवन मुक्ति के लिए जो कर्म होते हैं वो होते हैं अशुक्ल अकृष्ण न तो उनको शुक्ल कहते हैं और न उनको कृष्ण कहते हैं कृष्ण तो इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि वो गलत कार्य करता नहीं है अकृष्ण कर्म अधर्म वो करता ही नहीं है इसलिए उसके कर्म अकृष्ण होते हैं लेकिन पुण्य कार्य तो करता है उस दृष्टि से कोई कह सकता है कि ये शुक्ल कर्म तो कर रहा है लेकिन योगी के कर्मों को शुक्ल भी नहीं कहते उनको अशुक्ल कह रहे क्यों कह रहे हैं क्योंकि वो निष्काम कर्म है सकाम कर्म सकाम पुण्य कर्म शुक्ल में जाएंगे और जो निष्काम पुण्य कर्म है वो अशुक्ल कहलाते हैं अशुक्ल का मतलब कृष्ण नहीं है कि जो शुक्ल नहीं है मतलब कृष्ण है ऐसा नहीं अशुक्ल का मतलब वहां पर है कि उसमें उनकी चूंकि अविद्या नहीं होती है तो कृष्ण कर्म करेगा नहीं और फल की इच्छा नहीं होती है यानी निष्काम कर्म होते हैं इसलिए उनके कर्मों को अशुक्ल कहा जाता है दोनों को मिला देते हैं अशुक्ला कृष्ण अशुक्ल अकृष्ण ये मिला हुआ ऐसे कर्म योगी के होते हैं ये चार प्रकार के कर्म का अब इसमें जो आप सकाम निष्काम का कह रहे हैं कह रही है पूछ रही है तो जो अशुक्ला कृष्ण कर्म है योगियों के वो निष्काम कर्म है और पहले के जो तीन है शुक्ल भी कृष्ण भी और शुक्ल कृष्ण भी ये तीनों के तीनों सकाम के हैं। तो योगी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति निष्काम कर्म नहीं कर सकते नहीं कर पाते वास्तविकता से अगर हम पूरी शुद्धता से निष्कामता की बात करें तो विवेकी व्यक्ति और योगी और जो जीवन मुक्त है उसके बिना योगी के बिना निष्काम कर्म नहीं होंगे वास्तविक लेकिन लोक में हम बोलते हैं सामान्यतया अन्यों की अपेक्षा से हम उसको निष्काम कर्म कहते हैं कि हम किसी से धन नहीं लेते हैं, किसी को श्रेय नहीं ले रहे हैं लेकिन मन ही मन में हमारे अंदर सांसारिक सुखों की इच्छा बनी हुई है इस जन्म में भी हम चाहते हैं अगले जन्म में भी चाहते हैं तो इस दृष्टि से वो सकाम ही कहलाते हैं स्थूलता से हम कह देते हैं कि भाई ये तो बड़ा निष्काम कर्म करने वाला है लेकिन वो पूर्ण निष्काम नहीं होते वो योगी ही कर सकता है विवेकी ही कर सकता है तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है पर दूसरे कर्मों में या किसी और परिस्थितियों में उसकी कामनाएं है इस कारण से ये भी हो सकता है ये एक अलग बात हो गई कि किसी कर्म को कोई सकामता से कर रहा है किसी को निष्कामता से कर रहा है लेकिन जो व्यक्ति अभी सकाम है किन्हीं भी कर्मो में इसका मतलब है अविद्या तो उसमें बनी हुई है और जिन कर्मों को वो निष्कामता से बोल रहा है वो वास्तव में पूर्ण निष्काम हो नहीं सकते उसकी अविद्या का कुछ न कुछ अंश प्रभाव छाया उसमें आ ही जाती है लिपट ही जाता है कुछ न कुछ जी और कोई कुछ विवेकी जीवन मुक्त व्यक्ति को क्या सामान्य जितनी पहचान सकते हैं पूरी तरह तो नहीं पहचान सकते लेकिन ये विवेकी नहीं है ये तो पहचान में आ जाता है जो विवेकी नहीं है इसका तो जो भी थोड़ा जानता है शास्त्रों को पढ़ा है कुछ साधक है उसको पता लग जाता है अगर उसमें हम ऐशनाए देख रहे हैं यम नियम के विपरीत आचरण देख रहे हैं तो निश्चित कह सकते हैं कि इसकी स, इसमें अभी सकामता है लेकिन एक स्तर ऐसा आ जाता है कि व्यक्ति व्यवहार में यम नियम का पालन पूरा कर लेता है वहां आपको कोई त्रुटि दिखाई नहीं देगी उसको और ऐश्ना भी उसकी बाहर से आपको कुछ दिखाई नहीं देगी इतना वो अपने को संयमित कर चुका है एक अच्छा साथ है कि... लेकिन अभी अंदर वृत्ति के रूप में वो चीजें आ रही हैं उसको वो बहुत हल्की हैं तो अभी उसको हम विवेकी नहीं कहेंगे क्योंकि वृत्तियां तो उठ रही हैं उसको तो दूसरे उसके मन को तो नहीं पकड़ सकते कि मन में इसके सकामता है या निष्कामता है वो बाहर के क्रियाकलापों को ही देखते हैं तो अब जो बाहर से दिखने में विवेकी लग रहा है वो विवेकी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है जो यमुनियम के विपरीत जा रहा है एश्नाओं से युक्त है उसके लिए तो ये कह सकते हैं कि ये अभी विवेकी नहीं है इतना तो पक्का हो जाएगा पर जो हमें यमुनियम के अनुकूल भी आचरण वाला दिखाई दे रहा है एश्ना भी नहीं दिख रही हैं, और हम भी अच्छी तरह देख सकते हैं ऐसी स्थिति में कह रहा हूं जो पकड़ ही नहीं सकता उसको तो पता ही नहीं लगेगा जिसको यही नहीं पता कि झूठ बोल रहा है तो वो तो अलग बात हुई लेकिन जो ठीक तरह पकड़ सकते हैं उनकी दृष्टि में भी वो व्यक्ति दिखने में बिल्कुल यही लगेगा बाहर से ये विवेकी जैसा यानी विवेकी हो सकता है ऐसा तो वो कहेगा लेकिन वो विवेकी है ये शत प्रतिशत निर्णय कठिन होता है ये अंदर से व्यक्ति खुद ही जानता है कि मैं इसमें मेरी कितनी सकामता है या निष्कामता है कुछ जी जो आपने प्रारब्ध के बारे में बताया तो पिछले संचित है वही प्रारब्ध के आधार पर जन्म हुआ है और अभी का संचित जो कर्म है जो वर्तमान जन्म में निर्माण कर्म है वही संचित कहलाएंगे या पिछले भी संचित नष्ट हो जाएंगे दोनों कहलाते हैं देखिए संचित का मतलब है जो इकट्ठे हुए हुए है हमारा प्रारब्ध भी संचित में से ही निकलता है ये बात ठीक है लेकिन अब वो जो प्रारब्ध के रूप में आ गया उसको संचित नहीं कह रहे, कहेंगे, भले ही वो संचित में से आया लेकिन अब उसको संचित नाम नहीं देंगे संचित कर्मों में से जो कर्म हमें अब फल भोग देने के लिए उद्यत हो चुके हैं, यानी ये शरीर हमें मिला ये संचित में से ही कुछ कर्मों के एक समूह से हमें मिला अब वो प्रारब्ध कर्म कहलाएगा अब ये जीवन चल रहा है प्रारब्ध कर्मो से और चलते चलते अभी जीवन पूरा नहीं हुआ है और किसी को भी विवेक हो गया पूरा तो विवेक होते ही यदि प्रारब्ध कर में भी समाप्त हो जाएंगे तो उसका जीवन भी समाप्त हो जाएगा उसी समय तो जीवन समाप्त नहीं होता है विवेकी का भी वो तो चलता रहता है आगे इस बिंदु को कहेंगे चक्र भ्रमणवत धृत शरीर करके एक सूत्र आएगा इसी बात को बताने के लिए वो कहते हैं कि जैसे कुम्हार चाक को चलाता है डंडा लगा कर घुमाता है तो जिस समय तक वो वेग से घुमाता है तब तक तो घूमता ही है फिर जब डंडा निकाल के रख भी देता है तो उस चाक का जो वेग, वेग है अभी भी वो तो चलता रहेगा ये एक तरह से है प्रारब्ध प्रारब्ध ने जो धक्का दे दिया अभी हमारा जो भोग चल रहा है शरीर चल रहा है वो चलता रहेगा कब तक जब तक शरीर समाप्त ना हो जाए अब जिस चक्के को डंडे से घुमाना छोड़ दिया है कुमार ने अब या तो वो अपने आप चलते चलते धीरे धीरे धीरे धीरे होके समाप्त हो जाएगा वो भी एक तरीका है और अगर कुमार या कोई बीच में रोक दे उसको तब भी समाप्त हो जाएगा जब भी समाप्त हो विवेकी व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है यदि किसी आकस्मिक दुर्घटना से कोई कोई उसको उसकी हत्या कर दे जब भी ये शरीर समाप्त हुआ बस अब अगर जो बचा हुआ भी प्रारब्ध है वो समाप्त हो जाएगा लेकिन यदि आकस्मिक दुर्घटना नहीं हुई है मृत्यु नहीं है तो जब तक जैसे वृद्धा होकर के क्षीण होकर के होते हैं तब तक चलता है वो चलता रहेगा तो वो तो अभी चलता रहेगा लेकिन जो संचित है पीछे का वो नहीं मिलेगा उसको आगे जन्म नहीं देगा और इस जन्म में जो भी उसने किया और उसमें से जो संचित में जा रहा है वो तो चल जाता ही जाएगा किया जो उसने विवेक प्राप्ति से पहले तक जो सकाम कर्म किए वो जो संचय में संचित होने थे वो संचित हो गए अब विवेक प्राप्त हो गया अब वो समाप्त हो गया ठीक है पीछे दीजिए पीछे दीजिए अपने हमारे हैं और जितने हम दुख भोगते हैं उतने ही हमारे पाप करते हैं और मैं तो नुण्य और न पाप क्योंकि तो कर्म के अनिश्चित होने से ये दोनों ही समाप्त हो जाते हैं मतलब तो किसी ने नहीं कोई भी नहीं रहता तो इसमें आप थोड़ा सा मिलता देखिये मैं थोड़ा आपके पहले भाग का तो उत्तर देता हूँ दूसरी बात थोड़ी अस्पष्ट है ये ठीक है कि हम अपने कर्मों का जितना जितना भोग करते हैं उतने उतना वो हमारा कर्म यानी कर्माशय वो क्षीण हो जाता है तो आपने कहा जितना सुख भोगते हैं, उतना पुण्यकर्मा से क्षीण हो जाएगा और जितना दुख भोगते हैं उतना पाप कर्मा से क्षीण हो जाएगा यहां एक बात हमें ध्यान रखनी है कि यदि हम अपनी अज्ञानता से दुखी हो रहे हैं रुपए हमारे सो गए हैं हम उसमें हाई तोबा करके इतने दुखी हो रहे हैं कि नींद भी नहीं आ रही है और कितना दुख हमने अपना कल्पना से बढ़ा लिया है अज्ञानता से हम दुखी हो रहे हैं ऐसा जो दुख हम अपनी अज्ञानता से अभी अधिक भोगते हैं इससे हमारा कर्माशय क्षीण नहीं होता है इससे कुछ क्षीण नहीं होगा ये तो हम अपनी मूर्खता से अभी दुखी हो रहे हैं ये ये जो दुख है ये हमारे कर्माशय के कारण से नहीं मिल रहा था जो दुख हमें हमारे कर्माशय के कारण से मिल रहा है कर्मफल के रूप में मिल रहा है उसको भोगने से वो क्षीण होते हैं किसी ने हमारे को एक गलत शब्द बोल दिया अपमानित कर दिया गाली दे दी अब उससे जितनी हानि थोड़ी बहुत होती है उतना ही पाप कर्माशय हमारा घटेगा कि किसी ने हमारा अपयश कर दिया और उससे जो हमारे को बाधाएं खड़ी हो गईं, उतना ही अब हम दुखी होते रहे जिंदगी भर उसी से इससे कोई पाप कर्माशय हमारा नहीं घटेगा तो हर दुख से हमारा पाप कर्माशय घटे ये नहीं ईश्वरीय व्यवस्था से जो दुख हमें प्राप्त हो रहा है हमारे कर्मों का फल उसको भोगने से पाप कर्माशय घटेगा अन्य व्यक्ति अन्याय से जो हमारे को दुख देते हैं पीड़ित करते हैं उससे उतना उतना जितनी उसने बाधा की है उतना हमारा पाप कर्माशय घटेगा अपनी अज्ञानता से जो हम दुख को कई गुना कल्पित कर लेते हैं दुखी होते रहते हैं उससे कोई कर्माशय नहीं घटेगा वो तो हम वैसे ही फालतू में मुफ्त में दुख भोग रहे हैं पुण्य कर्माशय के सुख के लिए लीजिए ईश्वर की तरफ से जो सुख साधन दिए गए उनके उपयोग से हमारा पुण्य कर्माशय उतना क्षीण होगा अन्य व्यक्ति जो हमारे कर्मों का फल देते हैं सुख साधन के रूप में सुख के रूप में उसको हम जितना भोगते हैं उतना हमारा पुण्य कर्माशय घटेगा और जो हम अन्यायपूर्वक सुख भोगते हैं साधनों का उपयोग करते हैं उतना भी साधनों का जो हम अधिक उपयोग करते हैं अधिक कमा के अधिक उपयोग करके अपने लिए बहुत सारा खर्च करके वो जितना जितना हम उपभोग करेंगे उतना उतना हमारा पुण्य कर्माशय भी घटेगा यहां तक आपका पहला भाग था दूसरा जो आपने बोला वो कि कर्म अस्थिर है और सुख और दुख का उसका इससे सीधा संबंध कुछ नहीं है कर्म भले ही क्षणिक है लेकिन उसका जो संचय है लेखा है वो तो बन जाता है उसके अनुसार हमें फल मिलते रहते हैं, ठीक है? आचार्य जी आपने बताया कि निष्काम कर्म योगी ही कर सकता है तो जो आपने पहले बताया था की मुक्ति की कामना से किए हुए कर्म निष्काम कर्म होते हैं तो योगी तो पहले से ही मुक्त है उसको तो फिर कोई कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं इस तरह के निष्काम कामना नहीं है उसकी अभी तो जिनकी कामना है, जिसकी मुक्ति की कामना है वही ऐसे कर्म करेगा तो निष्काम कर वो कर ही नहीं सकता तो ये भी एक शंका नहीं जीवन मुक्त व्यक्ति भी कर्म करता है उसको तो, भी अपना जीवन चलाने के लिए कर्म करना होता है यदि उसे भिक्षा मिल जाती है लोग भोजन दे देते हैं तो ठीक है वो भी तरीका है लेकिन अगर कुछ नहीं मिल रहा है और वो खुद जमीन जोत करके और मेहनत करके कमा रहा है खा रहा है तो वो कर सकता है वो उसके निष्काम ही कहलाएंगे हम लोगों की दृष्टि से जो भी ये चीज आती है हमारा ये निष्काम कर्म है स्थूल निष्काम कर्म है कि एक साधक भी जो अभी जीवन मुक्त नहीं हुआ है वो भी अपने धन संपत्ति को ईश्वर प्राप्ति के लिए उपयोग में ले रहा है तो शत प्रतिशत नहीं कर पाता है वो भी लेकिन हाँ एक प्रयास करता है काफी हद तक वो करता है तो उतना उतना हम उसको निष्काम कह सकते हैं कुछ निष्कामता तो आई जाती है पहले पूर्ण निष्कामता तो जीवन मुक्त में ही आती है ठीक है तो नोभयम चत्वाख्या ने ये एक सौ सूत्र हमने पिछले कक्षा में देखा था अब 108वें सूत्र में एक विषय उठाया कि आपने प्रकृति की बात की मूल प्रकृति की वो हमें इन इंद्रियों से या प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात क्यों नहीं होती है ये कार्य जगत तो हमें दिखाई देता है तो मूल प्रकृति का बोध हमें इनसे इंद्रियों से क्यों नहीं होता है क्या इंद्रियों से उसको जाना नहीं जा सकता वो इंद्रियों का विषय होता क्या बात है तो इसकी चर्चा अगले सूत्र में की है अगले दो सूत्रों में 108वां सूत्र बोलेंगे विषय अविषय अपी अति दूरादेह हान उपादानाभ्याम इंद्रिय इंद्रिय का मतलब है ज्ञानेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय तो ज्ञानेन्द्रियों का विषयों अविषयों की जो विषय होता है वो भी अविषय हो सकता है विषय का मतलब जैसे पांच ज्ञानेन्द्रिया हैं तो प्रत्येक का एक एक विषय है शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये इसके विषय हो गए अब जिन द्रव्यो में ये पांच गुण हो एक दो तीन चार पांचों या तो एक दो कितने भी वो द्रव्य भी इंद्रियों के विषय कहलाते हैं जैसे कि पुस्तक आदि इसमें रूप है स्पर्श है तो अब ये इंद्रियों का विषय है इंद्रियों से ये जाना जा सकता है तो वैसे तो विषय किन को कहते हैं गुणों को तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये इंद्रियों के पांच विषय है ये गुण जिनमें रहते हैं वो भी विषय नाम से कहा जाता है यहां पर जो विषय शब्द है वो गुण जिसमें रहते हैं उसको यहां पर कहा जा रहा है तो यानी द्रव्य जानेंद्रियों से जाना जा सकने योग्य जो है वो विषय कहलाएगा तो विषय होते हुए भी इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य होते हुए भी वो अविषय हो जाता है कोई वस्तु विषय होते हुए भी अविषय बन सकती है इंद्रियों का इंद्रियों से उसका कुछ पता नहीं लग रहा हो ऐसा हो सकता है कैसे होता है तो उसके लिए कहा अति दूरा है, अति दूर बहुत अधिक दूर इंद्रियों की जानने की सीमा से भी अधिक दूर हो उसको कहेंगे अति दूर वैसे दूर की निकट की सब चीजों को हम देखते हैं यथायोग्य लेकिन एक सीमा से अधिक दूर हो तो हम उसको नहीं देख पाते जैसे आकाश में कोई पक्षी है विमान है उड़ते उड़ते जा रहा है तो इतनी दूर चला जाएगा फिर हमारे को दिखना बंद हो जाएगा तारों के विषय में भी कह सकते हैं तो कोई चीज अधिक दूर हो गई तो हमें दिखनी बंद हो जाती है तो अति दूर आदि यहाँ पर लिखा है तो अधिक दूर होने पर भी दिखाई नहीं देती और अति निकट आ जाती है तो भी दिखाई नहीं देती कोई चीज बहुत निकट आ जाए तो हमारे को जैसे आख का काजल हमें दिखाई नहीं देता स्वयं अपने आप तो अति दूर से और अति निकट से विषय होते हुए भी और व्यवधान हो तो भी दिखाई नहीं देता है यद्यपि वो इंद्रियों से जानी जा सकती है चीज लेकिन दीवार आ गई पर्दा आ गया कोई व्यवधान आ गया वृक्ष आ गए मनुष्य आ गया तो भी दिखाई नहीं देती तो अति दूर इसके साथ साथ अति निकट व्यवधान से और यदि हमारा मन कहीं और लगा हुआ है किसी विषय में तो आंखों के सामने भी कोई चीज होते हुए दिखाई नहीं देती है शब्द आते हुए भी हमें सुनाई नहीं देता है आवाज सुनाई नहीं देती है ऐसा भोजन में रस है लेकिन मन कहीं और है या तो प्रसन्नता का विषय है या दुख का विषय तो भोजन का स्वाद कुछ लगता ही नहीं है पता ही नहीं लगता है तो मन का इधर उधर होने से और यदि वो विषय बहुत सूक्ष्म है छोटा है न तो अधिक दूर है न अधिक निकट है लेकिन छोटा है सूक्ष्म है तो भी हमें दिखाई नहीं देता बहुत कम हो तो हमें सुनाई नहीं देगा च, रस उसका ग्रहण नहीं कर पाएंगे अति सूक्ष्मता से भी और अभिभाव के कारण से यानी दूसरा कोई चीज इतनी अधिक आ गई है कि वो हमें पता नहीं लग रहे हैं। जैसे कि आकाश के तारे दिन में तारे हमें क्यों दिखाई नहीं देते क्योंकि सूर्य का प्रकाश अधिक आ जाता है उससे उन तारों का अभिभव हो जाता है दब जाते हैं यद्यपि दिन में भी तारे हैं उतने वैसे ही उस तरह के तारों से भरा पड़ा है अभी भी कभी ऐसी स्थिति बने कि सूर्य ढक जाए दिन में भी तो दिन में भी तारे दिखने लग जाएंगे तो होते हुए भी क्यों नहीं दिख पा रहे अभिभाव के कारण दब जाने के कारण तो कोई चीज विषय है लेकिन फिर भी वो अविषय क्यों हो जाती है ग्रहण क्यों नहीं होती है उसके ये कई कारण बताए अति दूर आदि ये कई कारण होते हैं ये एक वर्ग बताया बाधित होने का दूसरा कह रहे हैं अभ्याम हान का मतलब है यदि इंद्रिय हमारी क्षीण हो गई है दुर्बल हो गई है रुग्ण है तो भी कोई वस्तु विषय होते हुए भी हमें पता नहीं लगता है तो इंद्रियों की दुर्बलता या नाश के कारण से और उपादान का मतलब है कि दूसरी इंद्रिय की प्रबलता यदि हो जाए कोई ऐसी स्थिति बने कि शब्द बहुत तेज आ जाए तो बाकी इंद्रियां काम करना बंद करेगी पता नहीं लगेगा हमारे को उसी तरफ सारा मन इतनी तीव्रता से चला जाएगा विशेष कष्ट आ गया अचानक तो कोई बोल भी रहा है तो हमारे को सुनाई नहीं देगा वो सारा ध्यान उधर ही चला जाएगा तो हान और उपादान अन्य इंद्रियों से अभिभव हो जाना ये उपादान के रूप में लिया इस कारण से विषय भी अविषय हो जाता है जो जाना जा सकता है वह भी नहीं जाना जाता ये इन्होंने कई कारणों का संग्रह किया तो फिर भाई मूल प्रकृति को क्यों नहीं जान पाते हम तो उसका उत्तर अगले सूत्र में दिया बोलेंगे तत अनुपलब्धि तत्पलब्धि तत्नी उस मूल प्रकृति की अनुपलब्धि क्यों होती है हम जानेन्द्रियों से क्यों नहीं जान पाते सौक्ष्म बहुत होती है उसका विभाजन होते होते होते होते होते, होते सत्वरस्तम इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कि हमें हमारे लिए उनका ग्रहण इंद्रियों से ज्ञानियों से संभव नहीं हो पाता है तो सौक्षात तद अनुपलब्धि तो जब इंद्रियों से हम उसको जान नहीं पाते हैं तो फिर क्यों मानते हैं उसको क्यों स्वीकार करते हैं तो अगले सूत्र में बात कही एक देखिए बोलिए कार्य दर्शनात् तदउपलब्धि ही उस सूक्ष्म चीज के यानी मूल प्रकृति के कार्यों को देख करके ये जो कार्य जगत है स्थूल जगत है इसको देख करके हमें उसका अनुमान हो जाता है उसकी उपलब्धि का पता लग जाता है अनुमान से प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है सूक्ष्मता के कारण से प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है लेकिन अनुमान तो हम कर सकते हैं ये बिंदु पहले भी इन्होंने एक दो बार बताया कि कार्य को देख करके हम कारण का अनुमान कर लेते हैं कार्य दर्शना तद उपलब्धि कि कोई ना कोई कारण अवश्य होगा ये कार्य है ये वस्तु रूप है अस्तित्व वाला है तो इसका कारण भी सत्तात्मक अस्तित्व वाला वस्तु ही होगा इस तरह अनुमान से हमारे को उसकी उपलब्धि हो जाती है पता लग जाता है ठीक है यहाँ तक इन्होंने एक तीन सूत्रों में एक बात रखी किन्हीं को कुछ अस्पष्टता हो तो पूछिए जी तो प्रणाम आजादी तो इसका ये हुआ कि जो मूल प्रकृति है वो इंद्रियातीत है इंद्रियातीत इंद्रियातीत तो इंद्रियाती है ठीक इंद्रियाती है इंद्रियातीत मानते हैं उसको योगियों को प्रत्यक्ष हो सकता है वो आंतरिक प्रत्यक्ष में जाएगा फिर दोनों अंतकरण से हाँ ज्ञानियों से नहीं होगा अंतःकरण तो बुद्धि बुद्धि बुद्धिमन ज्ञानेन्द्रियों से निषेध कर रहा हूँ ये जो निषेध कर रहे हैं न यहाँ पर ये ज्ञानियों से नहीं पता लगेगा उसको आंतरिक प्रत्यक्ष तो होगा वो लीन वस्तु लब्धातिषय संबद्ध प्रत्यक्ष के अंदर बताया ना तो लीन वस्तु से सुख मूल प्रकृति को भी लिया जाता है आंतरिक प्रत्यक्ष तो होगा संप्रजात समाधि में प्रत्यक्ष हो सकता है उसका लेकिन जैसा हमारे को होता है बाह्य इंद्रियों से यानी जान इंद्रियों से वो नहीं हो पाएगा इंद्रियों से जो मन की सहायता से होता है भले ही मन की सहायता से होता है इंद्रिया हुआ है और मन सहायक है ज्ञानेन्द्रियों से जो ज्ञान होता है वो भी मन के माध्यम से होता है ये बात आपने कही हम हाँ, आगे बोलिए इससे क्या तो जो ये कहा मन की सहायता से देख लेते हैं तो मन की, मन कैसे सहायता ने देखा अपनी प्रॉब्लम क्षमता है आंतरिक प्रत्यक्ष का मतलब ये है कि बाह्य प्रत्यक्ष जब हम जान से करते हैं तब भी मन की सहायता तो वहां भी रहती है आंतरिक प्रत्यक्ष का मतलब यही है कि उसमें बाह्य इंद्रियों की सहायता नहीं होती अंतःकरण से ही सीधे जाना जा सकता है वो भी एक प्रक्रिया है वो समाधि आदि में होता है आंतरिक प्रत्यक्ष तो हो सकता है बाह्य प्रत्यक्ष नहीं हो सकता बोलियो आचादी जैसे ध्वनि ध्वनि ध्वनि को तो हम हम सुन सुन नहीं पाते, लेकिन कोई ऐसी भी होती है तीव्र जिसको हम सुन ना पाएं। जी हाँ भी हम नहीं सुन पाते हैं बहुत तेज जब होती है ना तो कई बार आपने देखो बहुत बड़ा विस्फोट हो जाए तो कान सुन ना हो जाते हैं, कुछ सुना ही नहीं देता है अच्छा ये जो ध्वनि का है आज के वैज्ञानिक जो बताते है तो बीस से लेके बीस तक की जो तरंगें होती हैं 20 से कम की हमारा कान सामान्यतया नहीं सुन पाता है और 20 से बीस हजार से ऊपर की भी नहीं सुन पाता है ठीक है हमारी ये सीमा है उतना ही हम सुन पाते हैं उससे तेज नहीं सुन पाते उसका एक उदाहरण है कि आजकल अन्न के गोदामों में चूहों से बचने के लिए वहां पर यंत्र लगा दिए जाते हैं जो बहुत तेज आवाज करते हैं चूहे उसको सुनकर के परेशान होते हैं और भाग जाते हैं वहां से मारना नहीं पड़ता उनको लगाते ही उनको बहुत शोर लगता है और वो भाग जाते हैं लेकिन मनुष्य को कुछ भी सुनाई नहीं देगा वहां पर वो इतनी तीव्र होती है उनकी तरंगे आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि मनुष्य को सुनाई नहीं देगी तो चूहों को सुनाई देती है और वो भाग जाते हैं तो हमारी सुनने की जो सीमा है ऐसे ही देखने की भी हमारी सीमा है हम जिन किरणों को देख पाते हैं उससे नीचे अल्ट्रावायलेट और इंफ्रा जो नीचे और ऊपर की होती हैं, एक्सरे होती हैं, उन किरणों का हम नहीं देख पाते लेकिन दूसरे प्राणी कुछ हैं, वो देख सकते हैं यंत्रों से भी देखा जा सकता है पता लगता है तो हमारी एक सीमा होती है उसके बीच हम देख सकते हैं तो सूक्ष्म को भी हम नहीं देख पाते ध्वनि को और अधिक तीव्र हो तब भी हमारे कानों से ग्रहण नहीं होती अब भैंस आदि है वो सामान्य ध्वनि भी जिसको हम सुन लेते हैं भैंस को पता नहीं लगती उसको कम सुनाई देता है और भी भिन्न भिन्न क्षमता होती है ठीक है आगे देखिए तो इस सबके द्वारा मूल प्रकृति को सिद्धांति सिद्ध कर रहा है पीछे भी कई बार आया अभी भी अलग अलग तरीके से इस बात को बहुत जोर देकर के कह, कहा जा रहा है कि मूल प्रकृति है उसका अस्तित्व तो है उसकी स्वतंत्र सत्ता है प्रकृति की उज्जड़ प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता है अद्वैत आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल भी कि केवल ब्रह्म है और ब्रह्म से ही प्रकृति बन गई और ये सब बन गया ऐसा नहीं मिलेगा बिल्कुल भी तो बार बार प्रकृति की जड़ प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता को सिद्ध करें ना तो वो शून्य है ना किसी और से बनी है वो अपने आप में नित्य है अब एक पूर्व पक्षी पीछे भी जो आया था शून्यवादी उसकी दृष्टि से एक प्रश्न खड़ा किया जा रहा है कि ऐसा माने तो तो सौ ग्यारहवां सूत्र बोलिए वादी, वादी। प्रतिपत्ति तत् असिद्धि ही चेत वादी की विप्रतिपत्ति से उसकी यानी प्रकृति की असिद्धि होने लगे तो फिर क्या करेंगे आप क्या उत्तर देंगे यहां वादी शब्द पूर्व पक्षी के लिए है प्रतिवादी के लिए है वो भी एक वादी होता है एक अपना पक्ष रखने वाला होता है पक्षकार होता है उसको वादी बोलते हैं तो प्राय वादी सिद्धांती के लिए कहा जाता है प्रतिवादी पूर्व पक्षी के लिए कहा जाता है लेकिन यहाँ जो वादी शब्द है ये पूर्व पक्षी के लिए कहा गया तो वादी की से, विरुद्ध ज्ञान के कारण विरुद्ध कथन के कारण वो विरुद्ध कथन कर रहा है उससे यदि प्रकृति की असिधि होने लगे तो, तो कैसे होगी तो उसके लिए पीछे एक सूत्र आया था चौवालिसवा शून्यम तत्व वस्तु धर्मत्वात विनाश शून्यवादी ने शून्यवाद को सिद्ध करने के लिए कहा था कि सब कुछ शून्य ही है क्यों क्योंकि विनाश वस्तु का धर्म है इसलिए सब शून्य ही है तो यहां तो ये यह बताया था कि कार्य जगत नष्ट होकर के वापस अपने मूल प्रकृति में चला जाता है उल्टा प्रति बोलते हैं तो यहां पर वो शून्य अगर मान लिया जाए ये नष्ट हो गया शून्य है तो फिर मूल प्रकृति तो वस्तु रूप में रही ही नहीं तो उसका हेतु क्या था कि जो वस्तु है उसका विनाश हो जाता है विनाश होने के कारण से वो शून्य होता है इसलिए मूल प्रकृति शून्य है ऐसा यदि कहकर के वो प्रकृति का खंडन करे तो क्या करोगे तो ग्यारहवा सूत्र क्या हुआ वादी प्रतिपत्ति वादी के विपरीत कथन से यदि प्रकृति की असिद्धि होने लगे तो कैसे करेंगे तो इसका उत्तर एक सौ सूत्र में सिद्धांति दे रहे बोलिए तथापि एकतर दृष्टिया अन्यतर सिद्धे है नापलाप की यदि पूर्व पक्षी की बात मान भी लें वैसे पूर्व पक्षी की बात का खंडन पहले कर चुके हैं ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वस्तु कार्य है तो उसका कारण शून्य नहीं हो सकता लेकिन यदि मानवी लें इसको अभ्युपगम वो बोलता है थोड़ी देर के लिए मानवी लें तो कि हर वस्तु नष्ट होती है इसलिए शून्य है तो कहा तथापि एक तरह पूर्व पक्षी की दृष्टि से यदि प्रकृति शून्य भी है तो वह एक तरफा दृष्टि से ही है आधे दृष्टि से ही है तथापि एकतर दृष्टिया एक ही प, एक ही पहलू से है बस अन्यतर सिद्ध है और लेकिन दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो प्रकृति की सिद्धि मानी जाएगी दूसरी दृष्टि क्या है कि ये जो कार्य वस्तु है जिसके लिए कह रहे हैं कि नाश हो जाती है तो शून्य है लेकिन ये जो वस्तु अभी उपलब्ध हो रही है उसकी उत्पत्ति भी तो हुई है इसने केवल इतना ही तो कहा कि वो नष्ट हो गई मतलब शून्य हो गई लेकिन जो नष्ट हुई है उसकी उत्पत्ति भी तो हुई होगी और जो उत्पन्न हुई है तो उत्पन्न सत्तात्मक से ही होगी चूंकि ये सप्तात्मक है तो इस दूसरी दृष्टि से देखें यानी उत्पत्ति की दृष्टि से देखें तब तो प्रकृति की सिद्धि हो ही जाती है और इस दृष्टि से प्रकृति का अपलाप यानी खंडन नहीं किया जा सकता अभी जो ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं नाश हो जाता है तो शून्य हो जाता है इस, अभी तात्कालिक रूप से उसकी बात को मान के कह रहे हैं खंडन उसका करेंगे आगे आगे खंडन करेंगे लेकिन अभी तात्कालिक रूप से मान लिया चलो नष्ट होते समय शून्य हो भी गया दिखाई नहीं दे रही है लेकिन उत्पत्ति तो हुई थी उसकी जिसका नाश हुआ है तो उत्पत्ति भी हुई थी तो उत्पत्ति जो उत्पन्न चीज है वो सत्तात्मक है तो जिससे बनी है वो भी सत्तात्मक होगी इस दृष्टि से प्रकृति की सिद्धि होती है उसका अस्तित्व है स्वतंत्र अस्तित्व है तो तथापि तो तो तो तो तो एक तरह अन्यतर अन्यतर सिद्धे दूसरे पक्ष के सिद्ध होने से नाप लाप मूल प्रकृति का खंडन फिर भी नहीं होगा स्पष्ट हो गया आगे देखिए और खंडन कर रहे हैं पूर्व कि यदि प्रकृति को शून्य माना जाए उसका अस्तित्व नहीं है शून्य माना जाए तो और दोष आएंगे एक सौ सूत्र बोलिए त्रिविद विरोध आपत्तिशय त्रिवेद के विरोध की आपत्ति आएगी तीन चीजों के विरोध की आपत्ति आएगी क्या आएगी कि कार्य जगत में हमें ये संसार सुख दुख और मोहात्मक प्रतीत होता है सुख देता है दुख देता है और अज्ञानात्मक मोहात्मक होता है ये तीन हमको यहाँ दिखाई देते हैं तो जब ये तीन यहाँ पर इस दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब है इस, इस कार्य जगत का जो कारण है वो भी तीन प्रकार का होगा तो ये जो विविधता हमें दिखाई दे रही है उससे जो तीन प्रकार का कारण मानना है फिर वो अभी जो उपलब्ध हो रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार उसकी आपत्ति आएगी फिर ये उपलब्ध कैसे हो रहे हैं ये तो तभी हो सकते हैं जब कारण भी तीन प्रकार का हो सुख दुख मोह हो तो तीन गुणों को त्रिविधता के विरोध की आपत्ति आएगी पूर्व पक्षी के पक्ष में यहां फिर भिन्नता नहीं होनी चाहिए अगर शून्य से बनी है संभव नहीं है लेकिन अगर शून्य से बनी है तो फिर सारी चीजें एक ही जैसी होनी चाहिए विविधता क्यों है इसमें अलग अलग क्यों दिख रही है अलग अलग गुण क्यों दिख रहे हैं तो ये विरोध आएगा क्योंकि शून्य है तो शून्य तो एक ही जैसा होगा उसमें कोई भिन्नता थोड़ना है तो उससे बनी हुई चीज या तो शून्य ही होगी और सत्तात्मक भी मान रहे हो तो एक जैसी होनी चाहिए भेद नहीं होगा तो ये उसके पक्ष में आपत्ति आएगी बोलिए इसमें फिर तो या दो तरह की क्योंकि ने तो कुछ भी नहीं कहा है की दो तरह की या तीन तरह की भले ही कुछ भी कहा लेकिन अनेक गुण तो हमें दिखाई दे रहे हैं चार तरह की भी हो सकती है हो सकती है मान लीजिए उसको सिद्ध करना होगा आपको ये तो तीन मानते हैं सुख दुख मोहात्मक इसलिए तीन मान रहे हैं सत्वर स्तम चार होता है तो ठीक है नहीं इस लिखा ना मतलब के विरोध की आपत्ति होगी वो तो जो विरोधी है वो तीन तरह का विरोध तो नहीं बता रहे हैं। अच्छा वो चार मान लेगा बताओ चार मान ले तो भी तो भी इससे सिद्ध हो जाएगा कि प्रकृति तो है अब तीन मानो हो चाहे दो मानो हो चाहे चार मानो उससे कोई नहीं है विरोध को हम तीन अपने अनुसार अपने अनुसार बोले क्योंकि ये तीन मानते हैं, इसलिए कि भई ये तीन चीजें फिर नहीं मानी जाएंगी। सुख दुख महात्मा के तीन मोह गए चार कहता है तो चार है चार अगर वो कहने लगे कि नहीं तीन नहीं जी ये तो चार है तो ठीक है चलो तीन का आपने खंडन कर दिया लेकिन चार को कह के आपने अपना सिद्धांत भी तो खंडित कर लिया जो आप तो शून्य मान रहे थे तो ये चार माना तो वो चार प्रकार का होना चाहिए तो चार प्रकार का आप मान बैठे यानी सत्तात्मक तो मान ही बैठे वो तीन है या चार है वो आबाद का विषय मुख्य विषय तो ये था कि मूल प्रकृति शून्य है या सत्तात्मक है तो आपने चार कहके सत्तात्मक तो मानी ही वो तो खुद अपना खंडन कर बैठेगा वो ऐसा कह ही नहीं सकता कि नहीं तीन नहीं चार है तीन नहीं दो है ठीक है किसी ने किसी को कहा कि आपने आपने मेरी तीन पुस्तकें चुराई हैं, ठीक है उसको चोर सिद्ध करना है कि आप चोर हो मेरी तीन पुस्तकें चुराई वो तो तो तीन नहीं मैंने तो चार चुराई है तो ठीक है चलो मेरे तीन का खंडन हो गया चलो चार होगी लेकिन आप चोर तो सिद्ध हो गए ना मैं तीन तो इसलिए कह रहा था कि आप चोर मैं तो आपको चोर सिद्ध कर रहा था आप दो कहो तो भी तो भी क्या आपने खुद ने स्वीकार कर लिया कि चोर की चोरी की है मैंने तो ऐसे वो चार को कहे दो को कहे कुछ भी कह देगा उसके पक्ष में तो केवल शून्य ही होना चाहिए एक जैसी चीज होनी चाहिए एक से अतिरिक्त तो कुछ भी मानेगा और ये भेद तो हमें दिख ही रहा है ना इसका अपलाभ कौन कर सकता है ये भिन्नता तो दिखी रही है तो मूल तत्व तो होगा इसी के विषय में और आगे कह रहे हैं वो तो मूल प्रकृति को कितनी जोर से सिद्ध कर रहे हैं बार बार आगे भी आएगा अभी भी लगातार अलग अलग तरीकों से सिद्ध कर रहे हैं ये है। यानी अद्वैत तो बिल्कुल नहीं है बिल्कुल नहीं है इसमें कोई लेश ही नहीं कर सकते कि यह अद्वैत है यहाँ पर स्वतंत्र सत्ता स्वीकार कर रहे हैं कार्य जगत है तो वो उत्पन्न होगा तो देखिए आगे एक सौ चौदहवा सूत्र न असत उत्पादों निशृंगवत बोले असत से तो कोई उत्पत्ति हो ही नहीं सकती अभाव से तो कोई उत्पत्ति हो ही नहीं सकती असत से यानी अभाव शून्य से जो पूर्व पक्षी है यहाँ पर आबादी है तो बोले असत से तो कोई उत्पत्ति हो नहीं सकती कैसे उसके लिए उदाहरण दिया नृश्रृंगवत नृ मतलब मनुष्य मनुष्य के सींग से बनी हुई कोई चीज देखिए नहीं हाथी के या के मतलब किसी हिरण के सींग से बनी हुई चीजें मिल जाएंगी और भी के भी मिल जाएगी कुछ भी शंख इससे बनती है जो भी चीजें सींग से या तो जैसे हाथी के दांत से बनती है तो मनुष्य के तो सींग ही नहीं होते तो शून्य है वो तो असत है तो उससे कोई चीज बनी हुई आज तक देखी नहीं होगी क्योंकि मनुष्य के सींग ही नहीं होते तो ऐसे ही असत से तो उत्पत्ति होती ही नहीं है संभव ही नहीं है ये। और कह रहे हैं कि असत से क्यों नहीं उत्पत्ति होती तो अगला सूत्र देखिए बोलिए उपादान नियमान बोले जब जब कोई चीज उत्पन्न होती है कार्य द्रव्य तो उसके उपादान का उपादान कारण का द्रव्य का नियम होता है वहां कुछ ना कुछ अब जैसे दही बनता है तो दही बनने का दही का उत्पादन कारण कुछ भी चीज हो सकती है या कुछ नियम होता है इसी से दही बनेगा नियम होता है दूध से ही बनेगा ठीक है सोयाबीन के दूध से भी दही जम जाता है वो ठीक है दूध जैसी चीज है लेकिन पानी से तो नहीं जमेगा मिट्टी से तो नहीं जमेगा डीजल पेट्रोल से तो नहीं होगा तेल और घी से तो दही नहीं जमेगा तो जो कोई चीज कार्य उत्पन्न होता है उसके उपादान का नियम होता है इसी से बनेगा जो चीज जिससे बनती है कपड़ा बनाए तो वो धागों से बनेगा ठीक है कोई सोने चांदी के तारों से भी मिल करके बना देंगे उससे बन जाएगा लेकिन मिट्टी के गण से तो नहीं बनेगा हर चीज हर चीज से नहीं बन सकती तो उपादान का नियम देखा जाता है इससे क्या पता लगा क्या कहना चाह रहे हैं कि जो चीजें बनी हैं वो किसी विशेष चीज से बनी होती है यानी कारण भिन्न भिन्न होता है अगर शून्य मानेंगे तो वो तो फिर एक ही चीज है तो चूंकि उपादान का नियम होता है कार्य वस्तु किसी किसी कारण से बनती है निश्चित कारण से इससे भी पता लगता है कि कारण कुछ न कुछ अवश्य है सत्तात्मक है यूं ही किसी से कुछ नहीं बन जाता है बोलिए पहले से ले लिया करिए यहां पर ये जो विषय आ रहा है कि तो शून्य सिद्धांत का पूरी तरह से खंडन करने के उद्देश्य से काफी सूत्र आ रहे हैं तो इससे एक बात सामने स्पष्ट हो रही है कि जिन लोगों को प्रकृति उपादान मानने वाली जो धारणा है उसका विरोध करना है वो सांख्य के विरोधी हो गए हैं। ऐसा भी कुछ संभावना हो सकती है आ, उस समय प्रचलित रहे होंगे सांख्य के विरोधी हो गए या उनकी अपनी मान्यता थी तो सांख्यकार उसका निषेध कर रहे हैं, जो कि मूल प्रकृति दिखाई नहीं देती तो कहते हैं वैसे ही बन गया बस किससे बन गया बस ऐसे ही बन गया ऐसा जो मानते रहे हो ऐसी मान्यता रही हो लोगों की उसका ये प्रबलता से निषेध कर रहे हैं जी क्योंकि अभी तक तो जितना देखा है बढ़ रहा है उसके आधार पर ये तो नहीं लग रहा है की सांख्य दर्शन ईश्वर की है लेकिन ऐसी बातें प्रचलित करके सांख्य के प्रति लोगों के मन में ये भाव आ जाए कि वो तो नास्तिक ग्रंथ इसके लोगों से पढ़ेगा ही नहीं हाँ। तो ये सब चीजों की प्रसिद्धि होगी ही नहीं मन इस कारण से भी हो सकता है कि लोगों ने इस तरह की अवधारणाएं लोगों में प्रचलित कर दी हो सकता है, okay. है। तो कार्य के प्रसंग में इन्होंने कहा एक तो उपादान का नियम होता है उसी चीज से उसी चीज की उत्पत्ति होती है सोने का सिक्का है तो वो सोने से ही बनेगा तांबे का सिक्का है तो वो तांबे से ही बनेगा अपने अपने उपादान का नियम होता है आगे देखिए और हेतु दे रहे हैं एक सौ सूत्र बोलिए सर्वत्र सर्वदा सर्व, सर्व असंभवात।, असंभवात सर्वत्र का मतलब है सब स्थानों पर सर्वदा यानी हर समय सर्व यानी सब वस्तुओं का कार्य द्रव्यों का असंभवा संभव ना होने से उत्पत्ति ना होने से अब मान लीजिए दही जमाना है क्या दही सब जगह जम सकता है वैसे तो सब जगह जम सकता है मतलब जहां जहां दूध होगा वहां जहां दूध नहीं है दूध तो है कहीं और और कहे दही कहीं भी जम जाएगा ऐसा नहीं होता जहां उसका उपादान कारणों का वहां जम जाएगा, दूध होगा वहां जम जाएगा कपड़ा कहाँ बनेगा सब जगह बन जाएगा नहीं, जहां धागे होंगे वहीं पर ही बनेगा हर जगह नहीं बनेगा तो एक तो कहा सर्वत्र दूसरा कहा सर्वदा हर समय दही नहीं जमेगा हर समय कपड़ा नहीं बनेगा धागा होना चाहिए उस समय उस जगह पे होना चाहिए उस समय भी होना चाहिए भिन्न समय में वहां पर कारण हो और हम बनाना भिन्न समय में चाहें तो नहीं होगा धागा यहाँ रखा था फिर धागा हटा लिया और अब वहां पर वस्त्र बनाना चाहें तो नहीं होगा तो सब जगह पे कार्य वस्तु नहीं बनती और हर समय नहीं बनती और सब जगह हर समय सारी चीजें नहीं बनती एक जगह कोई चीज बन रही है तो वहां दुनिया की सारी चीजें नहीं बन जाएंगी भोजनालय में भोजन बन रहा है तो वहां हर चीज नहीं बनेगी लकड़ी की चीजें भी नहीं बनेगी और लोहे की चीजें नहीं बनेगी वहां तो भोजन है तो भोजन ही बनेगा तो इस कारण से ये नियमन वहां पर दिखा रहे हैं क्यों ऐसा होता है क्योंकि सब जगह कारण नहीं होता उपादान नहीं होता हर समय में उपादान नहीं होता और हर चीज का उपादान कारण हर जगह नहीं होता इसलिए हर स्थान पर हर समय हर वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती ये उपादान नियम को ही एक तरह से और खोला गया है, अर्थात कोई कार्य द्रव्य उत्पन्न हो रहा है तो कारण तो अवश्य होगा सत्तात्मक वस्तु अवश्य होगी उसको इस ढंग से और जोर दे करके कहा गया तो सर्वत्र सर्वदा सर्व असंभवात इसलिए शून्य से नहीं हो सकती यदि शून्य से चीजें बनती फिर तो शून्य से ही सारी चीजें बन जानी चाहिए थी और शून्य कहां पर है और कहां पर नहीं है शून्य तो फिर हर जगह ही हो, होगा ना शून्य तो अभाव है अच्छा शून्य के अतिरिक्त कुछ है नहीं तो शून्य शून्य तो सब जगह है तो सब जगह है तो हर जगह हर चीज बन जानी चाहिए और हर समय बन जानी चाहिए लेकिन चूंकि हर स्थान पर हर समय हर चीज नहीं बनती इससे पता लगता है कि इसका जो कारण है उपादान कारण वो कोई निश्चित है शून्य नहीं है और अपने पक्ष में बात रख रहे हैं इसी को पुष्ट करने के लिए एक सौ सूत्र बोलिए शक्त से शक्य कारणार्थ शक्त का मतलब है जो कारण होता है सामर्थ्य वाला होता है तो जो सामर्थ्य वाला होता है वो अपने अनुरूप समर्थवान चीज को ही उत्पन्न करता है जिस कारण में जिस वस्तु को उत्पन्न करने की सामर्थ्य होती है शक्ति होती है वही कारण उसके अनुरूप चीज को उत्पन्न करता है गाय दूध ही उत्पन्न कर सकती है तो डीजल पेट्रोल उत्पन्न नहीं कर सकती इसी तरह बाकी चीजों में भी लगाएंगे तो जो समर्थ है शक्त है यह है कारण के लिए कारण शक्त होता है समर्थ होता है और अपनी सामर्थ्य के अनुरूप ही शक्य को वो उत्पन्न करता है अब बिजली का प्रवाह हमें तारों में लेना है तो हर किसी चीज से तार नहीं बन सकते सब चीज बिज, बिजली की सुचालक नहीं होती कुछ कुचालक भी होती है रोक देती है तो जो समर्थ होता है वो ही उस कार्य को कर पाता है ये नियम हम समाज में देखते हैं इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि शून्य है और उसी से सब कुछ बन गया उसका कोई विशेष कारण है अस्तित्व वाला कोई कारण है आगे और अपनी बात की पुष्टि के लिए कह रहे हैं कि कार्य द्रव्य कारण से ही उत्पन्न होता है सत्तात्मक से ही उत्पन्न होता है अगला सूत्र देखिए एक बोलिए कारण भावाच्य कारण के होने से भी कहां पर कार्य में जो कार्य द्रव्य उत्पन्न होता है उसमें कारण भी विद्यमान रहता है वस्त्र उत्पन्न हुआ तो उसमें धागे विद्यमान है इससे भी पता लगता है कि इसका कोई ना कोई सत्तात्मक कारण है दही उत्पन्न हुआ है तो उसमें दूध से संबंधित जो प्रोटीन है चिकनाई है पानी है मीठापन है रसायन कुछ खनिज लवण है वो भी उसमें विद्यमान होते हैं तो कार्य में चूंकि कारण यानी उपादान कारण विद्यमान रहता है इससे भी पता लगता है कि कार्य वस्तु कारण से उपादान से ही बनती है ये भी होती है अब सोने का कुंडल हो कोई कहे शून्य से बन गया अब सोने का कुंडल है तो उसमें सोना हमारे को दिखाई दे रहा है ना कि तो उसी से बना है जिन चीजों से बना है वो हमारे को उसमें दिखाई देते हैं हलवा बनाए है, तो उसमें आटा घी चीनी ये चीजें हमारे को दिखाई दे रही हैं तो उनसे वो बना है तो कार्य में कारणों के विद्यमान रहने से भी पता लगता है कि कारण कोई सत्तात्मक वस्तु है तो ऐसा ही प्रकृति के विषय में भी समझना चाहिए यहां तक कि इन्हीं को कुछ पूछना है ठीक है बोलिए जी जो आपने कहा था कि मतलब कोई चीज अधिक सुनाई देने सुनाई नहीं अधिक ध्वनि हो हमारी सामर्थ्य से तो भी सुनाई नहीं देती ठीक है तो योगी को जो मतलब कहते हैं कि उसकी सामर्थ्य शक्ति बढ़ जाती है प्रत्येक विषय में तो उसको मतलब प्रत्येक प्रकार की वो सुन सकता है ध्वनि तो प्रत्येक प्रकार का तो वह नहीं जो वर्णन आते हैं उसमें अति दूर को भी वो सुन लेता है ये वर्णन आता है हम जितनी दूर का सुन पाते हैं यानी जब वो सूक्ष्म हो जाती है दूर से आ रही है तो उसको भी वो सुन लेता है अति निकट का है या सर्वभूत रूतजैनम भी एक बात आती है कि अन्य प्राणियों की बोली को भी वो समझने लगता है ये भी एक सूत्र आता है योग दर्शन में तो इस तरह की सामर्थ्य बढ़ने का तो है सामर्थ्य बढ़ जाती है ऐसा लिखा नहीं है ठीक है अगर हो सकता है तो स्वीकार कर सकते हैं उसको भी जी, जी, और हम्म, बढ़िया, बढ़िया। जैसे पहला सूत्र जैसे पुरुषार्थ हम करते हैं तो उसमें भी हमको दुख होता है पुरुषार्थ जो हम करते हैं उसमें दुख होता है या नहीं हमारी दृष्टि के ऊपर है कभी पुरुषार्थ में आनंद भी आता है सुख भी होता है यदि उसमें और कभी दुख भी होता है जिसमें तो दुख दुख आध्यात्मिक आध्यात्मिक और कौन से में आएगा। अध्यात्मिक जैसे कि व्यायाम कर रहे हैं हम स्वयं कर रहे हैं अपने घर की सफाई कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं जो अपना काम कर रहे हैं हम और हमें कष्ट हो रहा है और दुख हो रहा है और वो कष्ट के कई बातें हो सकती है व्यक्ति दुर्बल है पोषण की कमी है थका हुआ है अधिक कार्य है तो मांसपेशियां दुखने लग जाती है कोई भी अधिक कार्य करे तो तो इन सब से जो हो रहा है तो इसको आध्यात्मिक दुख कहेंगे जी और ये जो मतलब जो आपको तो उद्देश्य है शब्द तो जो आपका उद्देश्य वो शब्द है शब्द प्रमाण है हाँ। शब्द प्रमाण है तो हमने मतलब आपके आपने कहा कि सत्य और जानने वाला जो है वो आप है तो हमको मतलब ये ये निश्चित कैसे हो कि वो मतलब सत्य ही है और ये व्यक्ति इस बात को जानता है ये हमारे लिए सचि है प्रथम तो ये और दूसरा ये कहें कि वेद के अनुसार परमात्मा के अनुसार तो परमात्मा के अनुसार तो वेद तो को तो मतलब जानना पड़ेगा उसका जान प्राप्त करना पड़ेगा तो उसके लिए तो मतलब बहुत जैसे दिशों में तो यहाँ कोई वेद का जानने वाला नहीं है उसको पढ़ने के लिए तो नहीं मतलब किसी विद्वान से जाना जा सकता है लेकिन हम ये कैसे जानते हैं कि वही मतलब उसका जानकार है तो हम कैसे उसके, उसके लिए हमारे को अलग परीक्षा करनी पड़ेगी ये व्यक्ति आपत है या नहीं है ये हमारे को अन्य प्रमाणों से देखना पड़ता है उसके अंदर कई चीजें आती हैं हम किसी व्यक्ति की कुछ बातों को सुनते हैं समझते हैं और हमें लगता है कि ये ठीक बोल रहा है अब उसके आधार पर हम उसकी अन्य बातों को भी विश्वास करते हैं ये व्यक्ति मेरे को गलत नहीं बताएगा इस व्यक्ति ने मेरे को ये ये चीजें बताई ये ठीक थी इस आधार पर हम स्वीकार कर लेते हैं ये भी होता है और हमारे से जो पूर्वज हैं जो हमारे हितकर लोग हैं प्रिय व्यक्ति हैं वो भी हमें बताते हैं कि ये पुस्तक बहुत अच्छी और ठीक है अभी हमने उसकी कोई परीक्षा नहीं की है लेकिन जो हमारे अपने हैं जिन जिनपे हम विश्वास करते हैं उनके कहने से भी हम किसी व्यक्ति या पुस्तक उस पर विश्वास करते हैं बहुत सारे कारण बनते हैं पूरी परीक्षा तो पूरा ज्ञान तो स्वयं के प्रत्यक्ष ही होता है और स्वयं पढ़ेंगे कि वेद में ऐसा कहा है या नहीं कहा है वो ये ऋषि वास्तव में ऋषि थे या नहीं थे वो पूरी कसौटी के लिए तो हमारे को भी जब हम उस स्थिति पर पहुंच जाते हैं तब हम परीक्षा कर सकते हैं उसकी अभी तो हम दूसरे की कही भी बात को मानते हैं अगर उसकी कही भी बात गलत सिद्ध हो जाती है तो हमें पता लग जाता है कि ये आप नहीं है इसमें जो आपका पिछला प्रश्न था आपने पहले सूत्र को उद्धृत करते हुए पुरुषार्थ शब्द का प्रयोग किया और उस पुरुषार्थ का आपने अर्थ जो लिया कि हम पुरुषार्थ करते हैं यानी श्रम करते हैं मेहनत करते हैं तो उसमें कष्ट होता है तो वो स्पष्ट आपको कर रहा हूँ आप पहले दिन थे नहीं नहीं थे, नहीं थे ना पहला, पहला सूत्र हुआ था तब थे आप जी। प्रथम सूत्र से जी। तो पुरुषार्थ के लिए मैंने उस दिन भी स्पष्ट किया था कि पुरुषार्थ का मेहनत या श्रम अर्थ नहीं है यहां पर क्या अर्थ है आप में से कोई बताएंगे आप बताइए प्रयोजन पुरुष का प्रयोजन प्रयोजन इन्होंने आनंद मुनि जी ने भी वहां उस दिन यज्ञशाला में प्रवचन दिया था उस सूत्र की व्याख्या की इन्होंने इन्होंने भी पुरुषार्थ का मतलब श्रम मेहनत करके व्याख्या की वो अर्थ ही नहीं है वहां पर श्रम अर्थ नहीं है मैंने स्पष्टीकरण भी किया था त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ है अत्यंत मेहनत होती है अत्यंत मेहनत से प्राप्त होता है ये सूत्रार्थ नहीं है ध्यान देना इस बात पे पुरुषार्थ शब्द का जो हम लोक में प्रयोग करते हैं भाषा में वहां हम पुरुषार्थ का मतलब मेहनत श्रम ये सब हम करते हैं प्रयास इस रूप में हम वहां बोलते हैं लेकिन यहां सूत्र में मेहनत अर्थ नहीं है कि मन में ध्यान रखना ये तो इस सूत्र पे आपको ऐसी व्याख्या मेहनत वाली व्याख्या आपको बहुत मिलेगी बहुत प्रवचनकर्ता मिलेंगे व्याख्याएं भी ऐसी होती रहती हैं यहां पुरुष का मतलब पुरुष का प्रयोजन पुरुष का पुरुष का प्रयोजन क्या है त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति ये हर आत्मा का प्रयोजन है ये सूत्रार्थ है जो अत्यंत निवृत्ति है इसलिए जो प्रयास किया जाता है उसको क्या कहेंगे आप उसको प्रयास कह लीजिए श्रम कह लीजिए लेकिन इस सूत्र में जो पुरुषार्थ शब्द है उसका अर्थ नहीं है ये उसको क्या कहेंगे तो वो तो श्रम आप मेहनत कह सकते हैं कोई आपत्ति नहीं है लेकिन सूत्र का अर्थ करते हुए आप वहां मेहनत ले आए वो ठीक नहीं है हाँ आप कुछ सूत्र संख्या 116 में सब स्थान और सब काल में हर वस्तु सबका नहीं होती तो उपादान कारण की कैस जी कैसी जी उपलब्ध नहीं होती मतलब उत्पन्न नहीं होती संभव नहीं है। सब जगह सब काल में सब चीजें नहीं होती यानी कुछ स्थानों पर कुछ कालों में कुछ वस्तुएं उपलब्ध होती हैं ये मतलब इसका विपरीत करेंगे तो अब मैं ये पूछूं कि कोई कार्य वस्तु संभवात मतलब उत्पन्न दही यहां क्यों नहीं उत्पन्न हो सकता मैं यहां कहूंगी यहां क्यों नहीं उत्पन्न हो सकता जो रसोई में हो सकता है तो यहां क्यों नहीं हो सकता कौन सा कारण उपादान कारण यह जमाने वाला नहीं है उपादान, उपादान कारण नहीं, नहीं है ठीक है अच्छा रसोई में दही जमाते हैं हम वो सुबह शाम जब दूध था तब जमा लिया दिन में अभी दूध नहीं है दिन में काल की दृष्टि से कह रहा हूं उस स्थान पर हम दही जमाते हैं लेकिन अभी नहीं जमा सकते क्यों उस समय नहीं है उस जगह पे तो हम दही जमाते रहे सारे और चीजें सब है लेकिन हर स्थान पर हम नहीं कर सकते ठीक है अच्छा रसोई में बहुत सी चीजें बनाते हैं आप बीसों चीजें बनाती है तरह तरह की चीजें बनती हैं क्या वहां पर हर चीज बनती है जो फैक्ट्रियों में बनती है वो वो सब चीजें नहीं बन सकती क्यों नहीं बन सकती क्यों नहीं बन सकती जगह नहीं है क्या वहां पर जगह है समय नहीं है क्या वहां पर उपादान कारण नहीं तो इसको कहकर के ये उपादान कारण की अनिवार्यता बताना चाहते हैं शून्य से नहीं बन सकता अगर शून्य से बनता होता तो सब जगह चीजें बन जानी चाहिए थी ना और हर समय बन जानी चाहिए थी और हर चीज हर जगह बन जानी चाहिए थी क्योंकि उपादान की तो अनिवार्यता है ही नहीं ठीक है फैक्ट्री में कच्चा माल नहीं है और वो कहे कि नहीं बना दो अभी यहां तो आप तो बनाते ही रहते हो भाई कच्चा माल ही नहीं है बनेगी कैसे धागा ही नहीं है कपड़ा कहां से बनेगा सब जगह क्यों नहीं बन पाती है उसमें एक कारण उपादान कारण का ना होना है उसी को सिद्ध करना चाहते हैं कि मूल प्रकृति उपादान रूप में सप्तात्मक है उत्तरे तरह से अलग अलग ढंग से उसी बात को कहना चाह रहे हैं सिद्ध करना चाह रहे हैं कुछ सत्याग्रकाश में स्वामी जी ने आठ पुरुष के लिए लिखा है कि जो जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक कोई पाप न करे श्री कृष्ण के लिए उन्होंने उसमें किया इस तो देखिए वहाँ आप की परिभाषा नहीं की जा रही है आपने जो प्रस्तुति दी वो ये दी कि महर्षि ने वहाँ ये लिखा कि जो जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत पाप न करे उसे आपते है ऐसा नहीं लिखा है वहाँ पर श्री कृष्ण को आप्त पुरुष कहा और कहा कि उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कोई पाप नहीं किया वो योगी थे इतने श्रेष्ठ पुरुष थे ये कथन किया वो आप थे ये कहा उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कोई गलत कार्य नहीं किया ये कहा ठीक है श्रेष्ठ पुरुष थे लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप की, की ये परिभाषा है जो जन्म से लेके मृत्यु पर्यत कोई पाप न करे ये परिभाषा नहीं है धन्यवाद कुछ आचार्य तो थोड़ा प्रसन्न थे तो अट गए लेकिन अक्सर पाठ का ही पूछे है तो बहुत से लोग बिना किसी कारण के बताते थे भोजन आ गए लड्डू हैं, या कोई छल कपट है या कोई और चाल है इस तरह देखिए, मूल बात हमने यहाँ पकड़ ली कि शून्य में से तो नहीं आ सकता शून्य से उत्पन्न नहीं हो सकता अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती यदि हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है की भाई यहाँ तो कुछ था नहीं फिर भी आ गया है हम समझेंगे कि जो थी चीज वो हमें दिख नहीं रही थी इसलिए हमें लग रहा है कि अचानक आ गई है अभाव हाँ से भाव हमें प्रतीत हो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं उसका भाव था भाव से ही हुई है यहाँ के सिद्धांत से बस इतना हम समझ सकते हैं वो कैसे होता है क्या होता है ये एक अलग बात है भाव था तभी आया अब समुद्र के किनारे कोई बैठा हो और समुद्र की सतह पर देख रहा हो बोले कि समुद्र में ऐसे वो मछलियां उछल के गिरती रहती है समुद्र में छलांगे लगाती रहती है तो कहें देखो कुछ भी नहीं था और देखो फिर हवा में आ गया और फिर लुप्त हो गया शून्य से उत्पन्न हुई और शून्य में शून्य हो गई समाप्त हो गई तो ये देखने के नीचे का नहीं पता है तो वो कह सकता है ऐसा जो जानकार है वो कहेगा ये मछली तो नीचे थी पहले ऊपर निकली और वापस चली गई और वहां भी अस्तित्व है उसका दिखने में यू लग रहा है कि शून्य से हुई और वापस शून्य हो गई तो ये हमारी अज्ञानता के कारण से ऐसा हमें प्रतीत हो सकता है लेकिन यदि कोई चीज आ रही है तो कहीं ना कहीं से आई है भाव से ही उत्पन्न हुई है अभाव से कभी नहीं होगी यहाँ ये यह बताया गया आगे देखिए एक सौ सूत्र बोलिए भावे भाव योगः चेत न वाच्यम ये जो उत्पत्ति की बात अभी चल रही थी कि इस कार्य जगत की उत्पत्ति होती है तो अभी एक शंका कर रहा है कोई कि भाव में ये भाव का मतलब है उपादान कारण भाव योगः यहां दूसरे भाव का मतलब है कार्य द्रव्य भाव में यानी उपादान कारण में यदि कार्य द्रव्य पहले से है तो न वाच्यम ये उत्पत्ति का कथन आपको नहीं करना चाहिए एक सिद्धांत है बड़ा संख्य का और दो सिद्धांत चलते हैं एक है सत्कार्यवाद और दूसरा है असत्कार्यवाद ये सत्कार्यवाद मानते हुए प्रश्न किया गया आक्षेप किया जा रहा है कार्य कारण में विद्यमान रहता है कार्य कारण में विद्यमान रहता है इस तरह से प्रस्तुति होती है उसकी सत्कार्यवाद की मोटे तौर पर कि जैसे एक पत्थर हो और छेनी से उसको काट काट के उससे कोई आकृति बना ली वो जो आकृति बनाई है वो पत्थर में पहले से थी या नहीं वो जो आकृति बनी है काट छाट के वो आकृति पत्थर में पहले से थी या नहीं या नहीं बनी है उस प्रतिमा का उस आकृति का कारण क्या है वो पत्थर वो चट्टान और जो चीज बनी है वो उसमें थी या नहीं थी पहले थी। तो जो कार्य उत्पन्न हुआ है वो कारण में पहले से था ठीक है तो यदि कार्य कारण में पहले से था तो उसकी उत्पत्ति क्यों कहते हो आप उत्पत्ति क्यों कह रहे हो जब जो चीज पहले से है तो उसके लिए उत्पत्ति शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हो भाव यानी कारण में उपादान कारण में भाव योग यदि कार्य द्रव्य का योग विद्यमानता है तो न वाच्य फिर तो आपको उत्पत्ति का कथन ही नहीं करना चाहिए तो आप ये उत्पत्ति क्यों कर रहे हैं? तो ये जो कार्य जगत उत्पन्न हुआ ये पहले से कारण में विद्यमान था मूल प्रकृति में विद्यमान था तो ऐसा सत्कार्यवाद में लोग उसका अर्थ लेते हैं उस दृष्टि से ये कहा कि उत्पत्ति आपने क्यों कही जी उनको दीजिए पहले पत्थर को तो था कि वो मूर्ति रूप में कोई बात नहीं लेकिन जो प्रतिमा थी वो पत्थर में थी या नहीं थी पहले से वो थी तो मूर्ति रूप में नहीं थी।, नहीं थी लेकिन थी ना ठीक तो है ना अब ये लेकिन ये सब जगह नहीं घटेगा धागे में कपड़ा था या नहीं था धागो में धागे है ना उस समय तो पहले तो लिपटे रहते हैं गिट्टों में कपड़ा बनने से पहले बड़े बड़े वो होते हैं बीम होते हैं क्या बोलते हैं उसको तो वस्त्र उत्पन्न होने से पहले धागों में था या नहीं डर <laughs> क्यों रहे हो <laughs> नहीं था तो नहीं था बोलो अब जैसे घड़ा उत्पन्न होने से पहले मिट्टी में था या नहीं अब तो कुछ था बोल रहे कुछ ना बोल रहे तो मिट्टी में घड़ा था क्या नहीं था देखो वो कह रहे हैं कि पहले से पहले से घड़ा था मिट्टी में तभी तो बनेगा तो देखिए सत्कार्यवाद का सिद्धांत वास्तव में क्या है कि कार्य वस्तु उत्पत्ति के पूर्व कारण रूप में विद्यमान थी बस यही सत्कार्यवाद सत्कार्यवाद का यह अर्थ नहीं है कि जो चीज उत्पन्न हुई है वो उत्पन्न होने से पहले भी जो कि तू अपने कारण में विद्यमान थी मिट्टी में घड़ा नहीं था मिट्टी में घड़ा नहीं था अब देखो उन्होंने वो सुन रखा है वो कह रहे कारण में तो कार्य रहता ही है तो उसी के लिए ये आगे कह रहे हैं कि भावे भाव योगश्चेत यदि कारण में कार्य पहले से ही था तो न वाच्य फिर तो उत्पत्ति कहनी ही नहीं चाहिए आपको भाई आप उत्पत्ति क्यों कह रहे हो जब पहले से ही था तो यू क्यों कह रहे हो कि घड़ा बन गया ये क्यों कह रहे हैं कि कार्य जगत बन गया और जब पहले से ही था तो कुम्हार ने क्या किया कुमार ने घड़े को बनाया नहीं अब चुप है देखो अब <laughs> कुछ नहीं बोल रहे तो देखिये सत्कार्यवाद का मतलब क्या है रुकी रुकी सत्कार्यवाद का ये मतलब नहीं है सत्कार्यवाद को इस रूप में जब प्रस्तुत किया जाता है कि कार्य उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान था कार्य से तो से उत्पत्ति, से उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान था ये इसका मोटा अर्थ है और इस यू करेंगे तो असत्कार से विरोध दिखाई देगा असतकार्यवाद को फिर क्या कहते हैं कार्य उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान नहीं था सत्कार्यवाद क्या कहते हैं कार्य उत्पत्ति से पहले कारण में सत था विद्यमान था सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद क्या कहेगा कार्य उत्पत्ति से पहले अपने कारण में विद्यमान नहीं था अब यो करेंगे तो दोनों में विरोध दिखाई देगा परस्पर विरुद्ध बात है तो न्याय और वैशेषिक असत्कार्यवाद को मानते हैं और सांख्य योग सत्कार्यवाद के पक्षधर हैं तो ऐसी व्याख्या करके कहेंगे देखो दर्शनों में विरोध है। तो इनका वो अर्थ नहीं है सत्कार्यवाद का मतलब क्या है कार्य उत्पत्ति तो मानते हैं वो भी कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में कारण रूप में विद्यमान था सत्कार्यवाद का इतना ही मतलब है कि शून्य से अभाव से उत्पत्ति नहीं हुई है और असत्कार्यवाद का मतलब है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में कार्य रूप में विद्यमान नहीं था घड़ा अपनी उत्पत्ति से पूर्व मिट्टी में घड़े के रूप में नहीं था मिट्टी के रूप में तो था घड़े के रूप में नहीं था और घड़े के रूप में नहीं था वही तो कुमार ने उत्पन्न किया है वही तो जुलाए ने वस्त्र बनाया है इस दृष्टि से देखेंगे तो दोनों वादों में कोई विरोध नहीं है लेकिन जब एक पक्ष में देखते हैं तो विरोध लगता है तो इन्होंने कहा सत्कार्यवाद को जिसने ढंग से नहीं समझा है वो इसका आक्षेप कर रहा है कि भाव में यानी उपादान कारण में भाव का यदि योग है कार्य पहले से विद्यमान है तो चेतना वाच्यम तो फिर इसकी उत्पत्ति को आपको कहना ही नहीं चाहिए जो पहले से ही था जो पहले से है उसकी उत्पत्ति थोड़ ना कही जाती है उत्पत्ति तो उसकी कहते हैं जो पहले नहीं था और अब उत्पन्न हुआ है अब आया है उत्पत्ति तो उसे ही कहते हैं ठीक है बोलिए ये सब सीख लीजिए अपना अपना एक दूसरे से सहयोग क्यों लेते हैं आचार्य जी बात तो वही है आप भी वही कह रहे हैं मैं भी वही कह रहा हूँ छुपा हुआ है कारण रूप में कारण रूप में कार्य छुपा हुआ है ना कि कार्य रूप में कारण बस इतना ऐसा लगता है कि अनेक विद्वान उसको अपने-अपने बुद्धि अपने से अलग अलग रूप दे देते दे दे हैं और अब इसी में हम देख रहे हैं जितना पाठ आपने पढ़ाया है इसी में पंद्रह वोड आ चुके हैं एक ही बात के एक एक बात के पंद्रह पंद्रह वोड आ चुके हैं एक जगह कह रहे हैं ऐसा नहीं है फिर अगले सूत्र में कह रहे हैं ऐसा है और आप भी हमें उसी तरह समझाते जा रहे तोड़ करके तो ये विद्वानों का भी हमारे ना तो मेरा <laughs> देखिए ऐसा तो मत कहिए कि <laughs> कि इसमें परस्पर विरुद्ध बातें आई हैं कि पंद्रह मोड़ आ गए कभी कुछ कह दिया कभी कुछ कह दिया ऐसा नहीं कह रहे हैं आप एक भी चीज बता दीजिए उदाहरण देके के एक चीज भी बताइए सोच करके बताना ऐसे नहीं कि देखो यहां इन्होंने ये कह दिया आप इसका ये विरोध कर रहे हैं विरोध नहीं है वो भिन्न दृष्टि से कभी कोई बात कही जाए तो अलग बात है लेकिन वो मतलब नहीं है पर इन्होंने प्रसंग दूसरा था जो इनको मन की बात कहनी थी वो उसके बहाने से कह दी <laughs> और ना मैं ऐसा मोड़ देकर के आपको करा रहा हूं ऐसा मत सोचिए आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि भई ये कुछ तर्क करके यूं करके घुमा देते हैं हमारे को क्योंकि आपको लगता है कि आप जो मानते थे उससे कुछ विपरीत हो गया अब हमारी बात तो टिकी नहीं जबकि हमारी बात तो ठीक थी आप ये मान के चलते हैं कि हमने जो माना था जो सुना था विद्वानों से सुना पुस्तकों से सुना समझा आपको यूं लगता है कि वो मेरा बिल्कुल ठीक था और अब इन्होंने कुछ ऐसे तर्क रख दिए अब हम बोल ही नहीं पाते तो इन्होंने हमारे को घुमा दिया चक्कर में लगा दिया वास्तव में हमारी बात तो सही थी लेकिन इन्होंने ऐसा मोड़ दे दिया गलत तरीके से ऐसा बिल्कुल नहीं समझिए उसमें आपको ये विचारना चाहिए कि कोई तर्क युक्ति रखी जा रही है सूत्र में कोई बात कही जा रही है कुछ आधार से कही जा रही है ऐसा क्यों करूंगा मैं और ये शास्त्रकार ऐसा क्यों करेंगे क्यों आपको गलत बात बताएंगे क्या प्रयोजन है कुछ भी नहीं नहीं समझाने सम, के लिए कि कैसे दूसरे को घुमाया जाता है यह सिखाने के लिए ऐसा क्यों करेंगे वो लेकिन आपको आपकी समस्या में समझ समस्य सकता हूं कि जैसा हमने अब तक विचारा है उसके विपरीत बातें आती हैं तो वो सहजता से स्वीकार नहीं होती है तो कठिन लगता है क्योंकि अपना सारा पिछले का हिल जाता है जो बातें हम सही समझते थे दूसरों को बताते थे उसमें गड़बड़ लगता है लगता है जैसे कि इतने साल या इतने कई दशक तो यहीं चले गए उसी को मान करके करते रहे साधना उसी को ठीक मानते रहे तो ये तो होगा होता है अब यूं तो कोई कितने होते हैं जिनको आप भी समझाते हैं कई बातें और वो अपने जीवन में ऐसा ही मानते हुए आ रहे थे आपने समझाया तो वो फिर ठीक है सही रास्ते पे आ जाते हैं कोई परमात्मा साकार है निराकार है तो उनको भी लगता ही है कि भाई हम इतने साल तक दशमों तक कैसे ही मूर्ख बने रहे हमारे को समझ में नहीं आई बात पहले ये हमारे पूर्वजों को नहीं आई हमारे माता पिता परंपरा में सब ऐसा ही करते रहे ऐसे कैसे हो गया वो भी भोचक होते ही क्या हो रहा है या तो स्वीकार नहीं करेंगे बोले नहीं आप तो तर्क करते हैं आपने तर्क करके कर दिया बात तो मेरी ही सही है बस ऐसा आपके साथ में हो रहा है और कुछ नहीं है कोई नहीं घुमा रहा है किसी का तो अब मैं वो बात की जो बात थी सत्कार्य असतकार्य उसको यू समझिए आप कह रहे हैं कि मैं भी वही कह रहा हूँ आप भी वही कह रहे हो लेकिन घुमा रहे हो बात क्या कह रहा है पहले तो हम ये माने की दोनों में विरोध नहीं है दोनों दर्शन वैदिक दर्शन है और अलग अलग नहीं कह रहे दृष्टि भेद है बस सत्कार्यवाद ये कहना चाह रहा है कि जो कार्य वस्तु उत्पन्न हुई है वो कारण रूप में पहले से विद्यमान थी शून्य से कोई चीज नहीं बनी है उसकी सत्ता उपादान रूप में कारण रूप में सत्ता थी कार्य की कुछ भी नहीं था असत था असत से कोई कार्य द्रव्य उत्पन्न हो गया इस बात का निषेध करता है सांख्यकार इसलिए सत्कार्यवाद मानते हैं अभी जो हम इतने सूत्र पढ़ रहे हैं ये क्या चीज बताई जा रही है बार बार शून्य से नहीं बनाए अलग अलग ढंग से कितने सूत्रों से इसी इसी बात को बार बार कह रहे हैं ये इनका सतकार्यवाद है कि सत वस्तु से ही कार्य उत्पन्न होगा जो कार्य उत्पन्न हुआ है वो विद्यमान वस्तु से ही होगा ये सत्कार्यवाद है और ये बिल्कुल ठीक है कोई आपत्ति नहीं इसमें असत्कार्यवाद क्या कहता है सत्कार्यवाद ये नहीं कहता है कि असत से यानी शून्य से कोई कार्य द्रव्य उत्पन्न हो गया ये उनका सिद्धांत नहीं है बिल्कुल नहीं है उनका ये कहना है कि ये जो कार्य द्रव्य था ये उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में जू का नहीं था कार्य रूप में विद्यमान नहीं था दूध से दही बना है इसका ये मतलब नहीं है कि दूध दही में भी था नहीं दही दूध में भी था दूध से दही बना है इसका ये मतलब नहीं है कि दही दूध में भी था नहीं दही तो नया ही उत्पन्न हुआ है पहले दूध दूध ही था और दही उत्पन्न हुआ है तो बोले दूध में तो दही था ही नहीं ये दही कहाँ से आ गया तो शून्य से आ गया ऐसा भी नहीं है तो ये बना है तो दूध से बना है इसका उपादान कारण है उससे बना है तो सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद दोनों वैदिक सिद्धांत हैं दोनों ठीक है बोले यहां तक तो एक बात सही है परंतु जो अनुभव अलग अलग हो रहा है अलग अलग वर्णन हो रहा है वो अलग अलग हिस्से को अलग अलग रूप में लेकर के इसमें कोई भेगाव नहीं है ये तो सूक्ष्मता की तेजी है और सूक्ष्म से सूक्ष्म करते जा रहे हैं तो उसका विवाद बढ़ता जा रहा है और इस आगे से ही जा रही है ये नहीं जा जैसे की कोई व्यक्ति कोई चीज नष्ट नहीं हो सकती आइटम अमर है अब आइटम सीखे आगे जैसा आपने बताया तो, तो ये सूचन पड़ते, पड़ते हैं बैठ नहीं रहे हैं मैं सब उसमें ठीक है आपका तो सही बात धन्यवाद पुष्टि के लिए धन्यवाद कुछ अच्छा जी विशेषज्ञ अभाव से भाव का हम सामान्य देखने में आता है गेहूँ के अंदर दो कहा जाते हैं किसका गेहूँ हम लालते हैं गेहूँ के अंदर जी मेहता रहते हैं जिन्हें दोहरा सूर्शी कहते हैं जी वो होते पहले नहीं, होते। पहले, नहीं होते। पहले नहीं होते पहले नहीं होते फिर आ जाते फिर आ जाते हैं ठीक है तो देखिए वो हमें पता नहीं लगते उनके सूक्ष्म जीवों के अंडे और वो सूक्ष्म जीव वहां रहते हैं और फिर वहां से वो उत्पन्न होते हैं यो ही नहीं हो जाते यदि हम बिल्कुल बंद कर दे ठंडे में रखें तो वो नहीं होते हैं। बहुत सारी चीजें जैसे हवा में के साथ में सूक्ष्म जीव आते रहते हैं हमें पता भी नहीं लगता है क्यों हवा में हमें पता लगता है क्या सूक्ष्म जीव लेकिन हर जगह है यहां भी है चमड़ी पे है सब जगह पे है उन्हीं से रोग भी हो जाते हैं बहुत से तो ये जो आप कह रहे हैं कि जैसे हमने डब्बा बंद करके रखा दाल आदि और कुछ दिनों रखा रहा तो उसमें अंदर कीड़े आ जाते हैं जबकि पहले था ही नहीं तो उनके जो बीज हैं वो पहले से वहां पर माने जाते हैं वो रहते हैं या तो प्रवेश कर जाते हैं या अंडे के रूप में रहते हैं वो बड़े हो जाते हैं। अभाव से भाव की उत्पत्ति कभी भी नहीं होती है सूक्ष्म रूप से वहां पर विद्यमान रहते हैं, ठीक है तो समय हो रहा है पूछिए जी जैसा हैं, और दोनों का दो योग से जोड़ा जो अभी तक बात आ रही है नहीं देखिये इसकी शैली आपको न्याय दर्शन जैसी लग रही होगी की प्रतिज्ञा रखी हेतु देते हैं ये तो मूलभूत बात है ये तो सब जगह आएगी अब जैसे गणित एक विषय होता है अब आप रसायन विज्ञान पढ़ें भौतिक विज्ञान पढ़ें वहां भी गणित की तो बातें आती हैं गणित के सूत्र आएंगे लगेंगे नियम लगेंगे तो न्याय दर्शन तो वो है वो सब शास्त्रों का दीपक है सब शास्त्रों में उसकी उपस्थिति होती है तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए तो वो प्रक्रिया न्याय दर्शन वाली अपनानी ही होती है और क्योंकि यहां पर भी पक्ष विपक्ष चल रहे हैं तो वो अपनी हेतु और वो सारी चीजें दे रहे हैं और प्रमाण भी आया है तो प्रमाण की बात तो योगदर्शन भी करता है तीन प्रमाण योगदर्शन भी मानता है तीन प्रमाण ये भी मानते हैं सहायक के रूप में है और इनके जोड़े हैं इसका ये मतलब नहीं है कि एक दूसरे की बात कोई कुछ भी नहीं बोलेगा उसका कुछ भी उल्लेख नहीं आएगा उल्लेख आएगा अब वहां भी आत्मा की बात है न्याय दर्शन में खूब है यहां भी आत्मा की बात चल रही है लेकिन यहाँ लक्ष्य मुक्ति का जिस तरह से दिया विवेक की बात चल रही है बंधन की बात चल रही है अब शुरू से लेके अभी तक क्या चल रहा है त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति बंधन का कारण क्या है बंधन की मुक्ति कैसे होगी बंधन प्रकृति से हुआ है तो मूल प्रकृति क्या है कार्य जगत क्या है सारा वही तो घूम रहा है विवेक की प्राप्ति प्रमाणों से होगी अब उसमें बीच बीच में जो अन्य पक्ष आते हैं जो इस सिद्धांत के विपरीत हैं उनका निराकरण भी करते चल रहे हैं तो ये तो एक जैसा तो आपको सभी जगह मिलेगा हेतु आदि का वर्णन ये न्याय की बातें तो सब जगह आएंगी और सांख्य की बातें भी वहां भी मिलती है हमारे ख्याल ये तो एस समान एस विचारधारा के दर्शन है एक दूसरे की पुष्टि करते हैं तो विषय को इतना ही रखते हैं अभी प्रणव Oh. Um. Oh. Um. सभी को साधार रविवार ओमश